संक्षिप्त महाभारत सौप्तिक पर्व अश्वस्थामा के द्वारा पांडव और पांचाल वीरों का संघार संजय कहते हैं राजन अब द्रोण अश्वस्थामा ने शिविर में प्रवेश किया तथा कृपाचार्य और कृष्णा दरवाजे पर खड़े हो गए उन्हें अपना साथ देने के लिए तैयार देखकर अश्वस्थामा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनसे उन धीरे से कहा आप दोनों यदि तैयार हो जाए तो सभी छत्रियों का संहार कर सकते हैं फिर निद्रा में पड़े हुए इन बच्चे बच्चे खुचे योद्धाओं की तो बात ही क्या है मैं शिविर के भीतर जाऊंगा और काल के समान मार काट मचा दूंगा आप लोग ऐसा करें जिससे कोई भी आपके हाथों से जीवित बचकर न जा सके ऐसा कर द्रोण पुत्र पांडवों के इस उस विशाल शिविर में द्वार से न जाकर बीच ही से घुस गया उसे अपने लक्ष्य धृष्टधुम् के तंबू का पता था इसकी वह चुपचाप वहीं पहुंच गया वहां उसने देखा कि सब योद्धा युद्ध में थक जाने के कारण अचेत होकर सोए पड़े हैं उनके पास ही एक हैया पर उसे धृष्टधुम् सोता दिखाई दिया तब अश्वस्थामा ने उसे पैर से ठुकरा कर जगाया पैर लगते ही रणोन्मत् धृष्टधुम्ध जग पड़ा और महारथी अश्वस्थामा को आया देख क्यों ही वह पलंग से उठने लगा वीर ने उसके बाद बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया इस समय धृष्ट भय और निद्रा से दबा हुआ था साथ ही अस्वस्थामा ने उसे जोड़ की पटक भी लगाई थी इसलिए वह निरुपाय हो गया अश्वस्थामा ने उसकी छाती और गले पर दोनों घुटने टेक दिए धृष्ट दुम्न बहुतेरा चिल्लाया और छटपटाया किंतु अस्वस्थामा उसे पशु की तरह पीटता रहा अंत में उसने अश्वस्थामा को नखों से बकोटते हुए बलख बलखड़ाती जवान में कहा आचार्य करो मुझे हथियार से मार डालो उसने इतना कहा था कि अश्वस्थामा ने उसे जोर से दबाया और उसकी अस्पष्ट वाणी सुनकर कहा रे कुल अपने आचार्य की हत्या करने वालों को पुण्यलोक नहीं मिल सकते इसलिए तुझे शस्त्र से मारना उचित नहीं है ऐसा करकर कर उसने कुपित होकर अपने पैरों की चोट से धृष्ट के मर्म स्थानों पर प्रहार किया उस समय धृष्ट की चिल्लाहट से घर की स्त्रियां और रखवाले भी जग पड़े उन्होंने एक अलौकिक पराक्रम वाले पुरुष को धृष्ट पर प्रहार करते देखकर उसे कोई भूत समझा इसलिए भय के कारण उनमें से कोई भी बोल न सका अश्वस्थामा ने को इसी प्रकार पशु की तरह पीट पीट मार डाला उसके बाद वह उस तंबू से बाहर आया और रख पर चढ़कर सारी छावनी लगा। और रखवाले कर आस पास के छत्री हुई चौक कर कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ तब स्त्रियों ने बड़ी दीन वाणी से कहा अरे जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो हमारी तो समझ में नहीं आता यह कोई राक्षस है या मनुष्य है देखो इसने पांचाल राज को मार डाला और अब रथ पर चढ़कर इधर उधर घूम रहा है यह सुनकर उन योद्धाओं ने एक साथ अस्वस्थ को घेर लिया किंतु पास आते ही अस्वस्थ ने उन्हें रुद्रास्त्र से मार डाला इसके बाद उसने बराबर के तंबू में उत्तमौजा को पलंग पर सोते देखा उसके भी कंठ और छाती को उसने पैरों से दबा लिया उत्तमौजा चिल्लाने लगा किंतु अस्वस्थामा ने उसे भी पशु की तरफ पीट पीट मार डाला युद्धा मंडू ने समझा कि को किसी राक्षस ने मारा है इसलिए वह गला लेकर दौड़ा और उससे अश्वस्थामा की छाती पर चोट की। ने लपककर उसे पकड़ लिया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया युधामंडू ने छूटने के लिए बहुतेरे हाथ पैर पटके किंतु अश्वस्थामा ने उसे भी पशु की तरह मार डाला इसी प्रकार उसने नींद में पड़े हुए अन्य महारथियों पर भी आक्रमण किया वे सब भय से काटने लगे किंतु अश्वस्थामा ने उन सभी को तलवार से मौत के घाट उतार दिया शिविर के विभिन्न भागों में, में, में तलवार से घोड़ों और हाथियों को उस तलवार की भेंट चढ़ा दिया इससे उसका सारा शरीर खून में लतपथ हो गया और वह साक्षात काल के समान दिखाई देने लगा उस समय जिन योद्धाओं की नींद थी। वे ही का शब्द सुनकर से रह जाते थे थे। और उसे राक्षस समझकर आंखें लेते थे। इस प्रकार भयंकर रूप धृष्ट धुमन के मारे जाने का समाचार सुना तो वे निर्भय होकर अश्वस्था पर बाढ़ बरसाने लगी अस्वस्थामा अपने दिव्य तलवार लेकर उन पर टूट पड़ा और उससे प्रतिविध की कोख फाड़ डाली इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा सुम ने पहले तो से चोट की फिर वह भी तलवार लेकर द्रोण पुत्र की ओर चला अश्वस्थामा ने तलवार के सहित उसकी वह भूजा काट डाली और फिर उसकी पतली पर प्रहार किया इससे हृदय फट जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर गया इसी समय नकुल के पुत्र सदानिक ने एक रथ का पहिया उठाकर बड़े जोर से अश्वस्थामा की छाती पर मारा अश्वस्थामा ने भी तुरंत ही उस पर चोट की उससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा फिर अश्वस्थामा ने उसका सिर काट डाला अब परीख अस्वस्थामा की और अपनी तीखी तलवार से उसके मुंह पर ऐसा वार किया कि उससे उसका चेहरा बिगड़ गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर जा पड़ा उसका शब्द सुनकर महारथी सुर्ति अश्वस्थामा के सामने आया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 और बड़े वेग से प्रभद्र को टूट पड़ा विराट की जो कुछ सेना बची थी कुचल डाला अश्वस्थामा का सिंह ना सुनकर पांडव की सेना में सैकड़ों हजारों वीर जाग पड़े उसने उनमें से किसी के पैर किसी की जांघे और किसी की पत्नियां काट डाली उन सभी को बहुत अधिक कुचल दिया गया था इससे वे भयानक कर रहे थे इसी प्रकार घोड़े और हाथियों के बिगड़ जाने से भी अनेको योद्धा पीस गए थे घायल वीर यह क्या है कौन है किसका शब्द है यह क्या कर डाला इस प्रकार चिल्ला रहे थे उनके लिए अश्वस्थावा प्राणांतक काल के समान हो रहा था पांडव और सिंजय वीरों से जो शस्त्र और कोचों से रहित थे और जिन्होंने कवच धारण कर लिए थे उन सभी को अश्वस्थामा ने यमलोक भेज दिया जो लोग नींद के अंधे और अचेत से हो रहे थे वे उसके शब्द से चौक कर उछल पड़े तो फिर भयभीत होकर जहां तहां छिप गए डर के मारे उनकी घिग्गी बंद गई और वे एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए इसके बाद अश्वस्थामा फिर अपने रथ पर सवार हुआ और हाथ में धनुष लेकर दूसरे योद्धाओं के यमराज के हवाले करने लगा फिर वह हाथ में ढाल तलवार लेकर उस सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा अश्वस्थामा का सिंह सुनकर योद्धा लोग चौक पड़ते थे किन्तु तो निद्रा और भय से व्याकुल होने के कारण अचे से होकर इधर उधर भाग जाते थे उनमें से कोई बुरी तरह चिल्लाने लगते थे और कोई अनेकों पुटपटांग बातें करने लगते थे उनके बाल बिखरे हुए थे इसलिए आपस में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे कोई इधर उधर भागने में थक कर गिर गए थे किन्हीं को चक्कर आ रहा था का मल घोड़े कर करते दौड़ रहे थे खुद डालते थे इस प्रकार बड़ी ही गड़बड़ी मची हुई थी लोगों के इधर उधर दौड़ने से बड़ी धूल छा गई इससे उस रात्र के समय शिविर में दूना अंधकार हो गया उस समय पिता पुत्र को और भाई भाइयों को नहीं पहचान पाते थे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 अनेकों वीर यंत्र और कवचों के बिना ही शिविर से बाहर जाना चाहते थे उनके बाल खुले थे और वे हाथ जोड़े भय से रहे थे तो भी कृपाचार्य और कृतवर्मा ने शिविर से बाहर निकलने पर किसी को जीवित नहीं छोड़ा इन दोनों ने अश्वस्थामा को प्रसन्न करने के लिए शिविर के तीन और आग लगा दी इससे सारी छावनी में उजाला हो गया और उसकी सहायता से अश्वस्थामा हाथ में तलवार लेकर सबको घूमने सब कोई और घूमने लगा इस समय अपने सामने आने वाले और पीठ दिखाकर भागने वाले दोनों ही प्रकार के योद्धाओं को तलवार के घाट उतार दिया किनी -किनी को उसने तिल के के पौधे समान बीच ही से दो करके गिरा दिया इसी प्रकार उसने किन्ही के शस्त्र सहित भूदंडों को किन्ही के सिरों को किन्हीं की जंगाओं को किन्ही के पैरों को किन्हीं की पीठ को और किन्हीं की पत्नियों को तलवार से उड़ा दिया इस प्रकार उसने किसी का मुंह फेर दिया समय अंधकार के कारण रात बड़ी भयावनी हो रही थी हजारों मरे और असमरे मनुष्यों से तथा अनेकों हाथी घोड़ों से पटी हुई पृथ्वी को देखकर हृदय काप उठता था लोग हाहाकार करते हुए आपस में कह रहे थे भाई आज पांडवों के पास न रहने से ही हमारी यह दुर्गति हुई है। अर्जुन को तो यक्ष और राक्षस कोई भी नहीं जीत सकता, असुरक्षला क्षण में ही वह भयानक धूल दब गया अश्वस्थाम ने क्रोध में भरकर ऐसे हजारों वीरों को मार डाला जो किसी प्रकार प्राण बचाने के प्रयत्न में लगे हुए थे एकदम घबराए हुए थे और जिनमें तनिक उत्साह नहीं था जो एक दूसरे से लिपट कर पड़ गए थे शिविर छोड़कर भाग रहे थे छिपे हुए थे अथवा किसी प्रकार लड़ रहे थे उनमें से भी किसी को उसने जीवित नहीं छोड़ा जो लोग आग में झूल जाते थे और जो आपस में ही मार काट कर रहे थे उन्हें भी उसने यमराज के हवाले कर दिया राजन इस प्रकार इस आधी रात के समय द्रोण ने पांडवों की उस विशाल सेना को बात की बात में यमलोक पहुंचा दिया फटते ही अश्वस्थामा ने शिविर से बाहर आने का विचार किया उस समय नर रत्न से सन वह तलवार इस प्रकार उसके हाथ से चिपक गई थी कि वह वा उसी का एक अंग हो इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह कठोर कर्म करके अश्वस्थामा पिता के ऋण से मुक्त होकर निश्चिंत हुआ वह छावनी से बाहर आया और कृपाचार्य एवं कृतवर्मा से मिलकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी सारी करतूत सुना कर आनंदित किया वे भी अस्वस्थामा का हिप्री करने में लगे हुए थे अतः उन्होंने भी यह सुनकर हमने यहां रहकर हजारों पांचाल और शुनजय वीरों का संहार किया है उसे प्रसन्न किया राजा सीतराष्ट्र पूछते हैं संजय अस्वस्थामा तो मेरे पुत्र की विजय के लिए ही कमर कसे हुए था फिर उसने ऐसा महान कर्म पहले क्यों नहीं किया संजय ने कहा राजन अस्वस्थामा को पांडव श्री कृष्ण और सातिकी से खटका रहता था इसी से अब तक वह ऐसा नहीं कर सका इस समय उनके पास न रहने से ही उसने यह कर्म कर डाला इसके बाद अश्वस्थामा ने आचार्य कृप और को गले लगाया और उन्होंने उनका अभिनंदन किया फिर उसने हर्ष से भर कर कहा, मैंने समस्त पांचालों को द्रौपदी के पांचों पुत्रों को और संग्राम से बचे हुए सभी मत्स्य एवं सोमक वीरों को नष्ट कर डाला है अब आपका काम पूरा हो गया इसलिए जहाँ राजा दुर्योधन है वही चलना चाहिए यदि वे जीवित हो तो उन्हें भी यह समाचार सुना दिया जाए